श्रीमद देवी भागवत महात्मा ऋषियों ने पूछा महाबुद्धिमान सूर्य जी महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेंन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा श्रीमद्देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए यह बताने की कृपा कीजिए सूर्य बोले भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारिका में सुखपूर्वक रहते थे उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया साथ ही उन्हें एक श्यमंतक नामक मढ़ी दी सत्राजित उस मढ़ी को गले में धारण कर द्वारिका आए वह मढ़ी अत्यंत चमकीली थी उसे देखकर कर ने समझा कि सूर्य नारायण है अथ सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे जगत प्रभु ये सूर्य नारायण आ रहे हैं उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई वे बोले अरे बालकों ये सूर्य नहीं है ये तो श्यमंतक मणि धारण कर सत्राजीत आ रहे हैं मणि के कारण उनकी ज्योति फैल रही है सूर्य ने इन्हें यह मड़ी दी है तदनंतर सत्याजीत ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्पष्ट कराया मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया प्रतिदिन आठ भार स्वर्ण देने वाली वह वा मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे सतराजीत के एक भाई थे उनका नाम प्रसेन था एक बार वे उस मड़ी को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मड़ी ले ली रिक्छ जामवान बड़ा बली था उसने देखा सिंह मड़ी के लिए हुए हैं अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मड़ी छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया बच्चा भी उस चमकीली मड़ी को देखकर खेलने लगा कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजीत को महान दुख हुआ कहा पता नहीं किसे मड़ी पाने की इच्छा हो गई जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया फिर तो जन समाज के मुख से द्वारिका में इस प्रकार किमवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है क्योंकि मड़ी में उनकी आसक्ति हो गई थी यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी तब उसने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्वासियों को सांस लेकर यात्रा आरंभ कर दी वे वन में पहुंचे सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेंन को देखा रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा तब कृपा परवश हो वे पुरवासियों से कहने लगे तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ बहुत अच्छा कहकर पुरवासी वहीं ठहर गए भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहाँ गए जहाँ जाम भगवान का स्थान था देखा रिक्क्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था इन्होंने मड़ी छीनने की चेष्टा की इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवान आ पहुँचा उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया रात दिन लगातार लड़ाई होती रही दोनों में सत्ताईस दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे बारह दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए पहुँचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया सुनकर सबको महान कष्ट हुआ अब वे सत्याजित की निंदा करने लगे अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभागवसदेव के कानों में भी पड़ी परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतराने लगे अब मेरा कल्याण कैसे होगा इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगीं इतने में देवर सिंह नारद जी ब्रह्म से वहाँ पधारे वसदेव जी उठकर खड़े हो गए मुनि को प्रणाम किया उनकी यशोचित पूजा की नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी के कुशल समाचार पूछा फिर कहा आप चिंतित क्यों हैं इसका कारण बताइए